संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व पांडवों का विवाह अब भगवान वेदव्यास ने द्रुपद के साथ युधिष्ठिर के पास आकर कहा आज ही विवाह के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त है आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर है इसलिए आज तुम द्रौपदी का पाणी ग्रहण करो आज ही विवाह कार्य संपन्न होगा यह निर्णय होते ही द्रुपद और धृष्ट आदि के विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का प्रबंध किया द्रौपदी को नहला धुलाकर उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनाए गए समय होने पर द्रौपदी मंडप में लाई गई राज परिवार के इष्ट मित्र मंत्री ब्राह्मण परिजन पुरजन बड़े आनंद से विवाह देखने के लिए आ आकर अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठने लगे उस समय विवाह मंडप का सौंदर्य अवर्णनीय हो रहा था स्नान और स्वस्तयन के अनंतर पांचों पांडव भी वस्त्रालंकार से सज धज कर महाराज द्रुपद के आंगन में आए उनके आगे आगे तेजस्वी पुरोहित धौम्य चल रहे थे वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की गई युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक द्रौपदी का पाणि ग्रहण किया हवन हुआ और अंत में भावरे फिराकर विवाह कर्म समाप्त किया गया इसी प्रकार शेष भाइयों ने भी क्रमशः एक एक दिन द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया इस अवसर पर सबसे विलक्षण बात यह हुई कि देवर्षि नारद के कथनानुसार द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी विवाह के अनंतर राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत से रत्न धन और श्रेष्ठ सामग्रियां दी रत्नों से जड़ी रासे, लगाम उत्तम जाति के घोड़ों से जुते सौरथ सौ हाथी वस्त्राभूषण से विभूषित सौदासियाँ प्रत्येक दामांत को दी गई इसके अतिरिक्त भी बहुत सा धन रत्न और अलंकार पांडवों को दिए गए इस प्रकार पांडव अपार संपत्ति और स्त्री रत्न द्रौपदी को प्राप्त करके राजा द्रुपद के पास ही सुख से रहने लगे द्रुपद की रानियों ने कुंती के पास आकर उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया रेशमी साड़ी पहने द्रौपदी भी सास को प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भाव से उनके सामने खड़ी हो गई तब कुंती ने बड़े प्रेम से अपनी सीलवती पुत्र वधु द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा जैसे इंद्राणी ने इंद्र से स्वाहा ने अग्नि से रोहिणी ने चंद्रमा से दमयंती ने नल से अरुन्धति ने वशिष्ठ से और लक्ष्मी ने भगवान नारायण से प्रेम नेम प्रेम नेम निभाया है वैसे ही तुम भी अपने पतियों से निभाना तुम आयुष्मति वीरप्रश्विनी सौभाग्यवती और पतिव्रता होकर सुख भोगो अतिथि अभ्यागत साधु बूढ़े और बालकों की आवभगत तथा पालन पोषण में ही तुम्हारा समय व्यतीत हो तुम अपने सम्राट पतियों की पटरानी बनो जगत के सारे सुख तुम्हें मिले और तुम सौ वर्ष तक उनका उपभोग करो भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों का विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में वैदुर्य आदि मणियों से जड़े हुए स्वर्णालंकार कीमती कपड़े देश विदेश के बहुमूल्य कंबल, दुसाले सैकड़ों दासियां, बड़े बड़े घोड़े हाथी रथ करोड़ों मोहरे और छकड़ों सोना सेना सोना भेजा युधिष्ठि ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ बड़े हर्ष से स्वीकार किया